अभिजीत जी का सवाल अमरावती से आया है हमारे पास में कि क्या इस शिविर से हम शिक्षा क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं शिक्षा का क्षेत्र देखिए पहले तो ये समझ लीजिए शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज नहीं है बचपन से आप माँ के साथ कुछ सीख रहे हैं पिताजी के साथ सीख रहे हैं बाद में भाई मित्रों के साथ फिर पूरे अखबार के साथ टी के साथ फिल्मों के साथ ये सब साथ एक बा, एक बालक की ज़िंदगी में ये सभी चीज़ें प्रभावित उसको करती है तो कुल मिलाकर जो मानवकृत मानव के द्वारा जो मानव के लिए वातावरण बनाया जा रहा है उसका नाम है शिक्षा और बदलाव करने की जो बात बनती है ये पहले तो आपको अपने में वेरीफाई करना है कि ये जो कुछ भी बात कही जा रही है की जा रही है वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है आपके लिए उपयोगी होने का मतलब है आपकी जिंदगी को लेकर इसमें कोई दिशा बनती है कोई लक्ष्य की पहचान होती है या नहीं होती है तो यदि फंडामेंटली आप अपने को देखेंगे तो आपके लिए लक्ष्य और दिशा की पहचान हो जाती है मान लीजिए तो आप बात बनती है कि इसके आधार पर चलना तो लक्ष्य भी बन गया और दिशा भी बन गई तो आप चल पड़ते हैं चल पड़ने से यदि आपको कोई सफलता मिलती है जिंदगी में विश्वास बढ़ता है सुखद परिस्थिति का निर्माण करते हैं अपने परिवार में एक संगीत बनता है और परिवार में जो है समृद्धि के लिए हम काम कर पाते हैं तो फिर ये एक व्यवहारिक मॉडल बनता है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है इस क्रम में जितने भी लोग इसको सुनते चले जाते हैं वो सभी एक वातावरण बनाने में एक सहभागी होते हैं और वो सब वातावरण जो है वो ऐसे जीते हुए बनता है ऐसे जीने का स्वरूप यदि हम अपने में विकसित नहीं कर पाते हैं तो इसकी पहचान ही नहीं हो पाएगी कि दूसरी जगह भी काम आएगा कि नहीं आएगा ये पहला कार्यक्रम इस प्रकार से है जो मैं सोचता हूँ कि